हां जी मंत्राठ सहनावतो सहनौ भुन सहवीय कर्वा वह तेजस्वीधीत ओम शांति ही शांति ही। शांति ही। शांति ही। आप सभी का जो है पातंजल योग दर्शन पाठ में स्वागत है परमात्मा की कृपा से हम जो है प्रत्यक्षानुमान आगमन प्रमाणानि ये पांच प्रकार के वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य विकल्प ने दृति इसमें से प्रमाण जो वृत्ति है उसके संबंध में चर्चा कर रहे थे प्रमाण वृत्ति वैसे आठ है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव और अभाव परंतु इसमें तीन है वो जितने भी आठ प्रमाण है इस तीन का ही विस्तार है जैसे प्रत्यक्ष का विस्तार जो है वह अभाव है अनुमान का जो विस्तार है अर्थापत्ति और संभव है और आगम का विस्तार है ऐतिह्य तो प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान भी जो है वहां अनुमान का ही विस्तार है मतलब उपमान संभव और अर्थापत्ति ये हो गए आपका अनुमान का और आगम का है ऐतिह्य तो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द या अर्थापत्ति अभाव तो ये आठ प्रमाण हैं ये तीन के अंतर्गत ही आ जाते हैं तो प्रत्यक्षानुमान आगम प्रमाणानी प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये प्रमाण है प्रमाण किसे कहते हैं इसके संबंध में यहां पर बताया नहीं गया है कि प्रमाण का मतलब क्या है प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है तो प्रमाण का मतलब होता है वैसे इसलिए नहीं बताया गया हुआ है कि ये सर्विदित जिस समय महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र को लिखा और महर्षि वेदव्यास जी ने किया तो महर्षि पतंजलि जी ने जो सूत्र को लिखा तो उस समय ये सर्वविदित था ऐसा समझ करके प्रमाण का कि व्याख्य प्रमाण शब्द का अर्थ न महर्षि पतंजलि जी किए हैं और न महर्षि वेदव्यास जी किए हैं परंतु यदि इस पर यदि विचार करते प्रमाण प्रमीयते अन्य प्रमाणम या प्रमीयते ये नैतिक प्रमाणम जिससे जाना जाता है आत्मा जिससे जानता है उसका नाम प्रमाण है उसको यदि हमें कहना चाहे तो कह सकते हैं कि प्रमा का जो साधन है प्रमा प्रमा का जो साधन है उसका नाम प्रमाण है प्रमा कहते हैं पौरुषे बोध पौरुषे चित्त वृत्ति जो है जो इसमें कहा गया है कि पुरुष में होने वाला जो ज्ञान है चित्त के वृत्ति का जो ज्ञान है वह है प्रमा न्याय दर्शन की भाषा में और उसका जो करण है उसका जो साधन है उसको कहते हैं प्रमाण तो इसीलिए किसी व्यक्ति ने स्वरूप लक्षण किया कि अनधिगत तत्व बोध प्रमा मान अज्ञात जो तत्व है अज्ञात जो तत्व है उसका जो ज्ञान है वह प्रमा है जो पौषेय है तो अनधिगत अनधिगत तत्व बोध है पौरुषेय व्यवहार हेतु प्रमा तत्कर्णम प्रमाण मने अज्ञात जो तत्व है उस अज्ञात तत्व का बोध जो पुरुष के अंदर होने वाला है पुरुष के अंदर जो व्यवहार का कारण है वह प्रमाण है और उसका जो साधन है वह प्रमाण है इसलिए प्रमीयते अन्य प्रमाण जिसके द्वारा आत्मा किसी भी चीज को जानता है उसका नाम प्रमाण है तो इन्होंने नहीं किया है तो कोई ऐसी बात नहीं है वो सामान्य रूप से क्योंकि वो सर्विदित होने के कारण यहाँ पर नहीं कहा है जो कि अभी हमने आपको बता दिया हाँ जी अब जो है आगे हमने कल जो आपको बताया था कि प्रत्यक्ष जो है प्रत्यक्ष किसे कहते हैं तो इस पर हमने आपको बताया था क्या बताया था जो महर्षि वेद व्यास जो कह रहे हैं इंद्रिय प्रणाली क्या चित्त बाह्य वस्तु पर आगात पद विषया सामान्य विशेषात्मनो अर्थस्य धारण प्रधाना वृत्ति प्रत्यक्षम प्रमाणम ये हमने बताया था इसका मतलब क्या हमने बताया था कि सबसे पहले क्या है कि जो ज्ञानेन्द्रिय है ज्ञानेन्द्रिय रूपी जो नाली है आख ना कान जीवार त्वचा इंद्रिय प्रणाली कया तो ज्ञानेन्द्रिय रूपी जो रूपी जो नाली है रूपनी जो प्रणाली है नाली है या माध्यम है उस माध्यम से चित्त का बाह्य वस्तु के साथ संबंध होता है बाह्य वस्तु के साथ संपर्क होता है बाह्य वस्तु के साथ उपराग होता है बाह्य वस्तु के साथ जुड़ाव होता है ये उपराग का मतलब है संपर्क उपराग का मतलब है जुड़ाव उपराग का मतलब है संबंध तो तित्त का बाह्य वस्तु के साथ बाह्य वस्तु से इंद्रियों के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय रूपी जो नाली है प्रणाली है माध्यम है उससे संपर्क होता है तो ये जो संपर्क होता है इस संपर्क से तद विषया तद विषयक जो है उस पदार्थ जिस वस्तु से चित्त का संपर्क हुआ इंद्रियों के द्वारा ज्ञान इंद्रियों के द्वारा तो उस पदार्थ विषयक जो है चित्त में वृत्ति बनती है बुद्धि में वृत्ति बनती है बुद्धि वृत्ति बनती है अर्थात बुद्धि जो है बुद्धि मान्य चित्त मन बुद्धि चित्र अहंकार तो ये जो बुद्धि है ये जो मन है ये जो चित्त है वह चित्त जो है उस आकार से आकारित हो जाती है बाह्य पदार्थ का जैसा आकार है उस आकार से वह आकारित हो गई उस आकार से वह युक्त हो, हो जाता है चित्त वह बुद्धि हो जाती है तो वह तदाकार आकारित हो गई तद विषया वृत्ति विषय वाली जो वृत्ति है चित्त की जो उस विषय वाली जो वृत्ति है तो वह क्या है वह पदार्थ जो है जो भी आप पदार्थ का ज्ञान करते हैं वह पदार्थ जो है तद मेने बुद्धि में जिस पदार्थ का ज्ञान हुआ जिस पदार्थ की वृत्ति हुई तो वह पदार्थ जो है वह पदार्थ तो वैसे सामान्य और विशेष दोनों धर्मों से युक्त होता है सामान्य धर्म से भी युक्त होता है विशेष धर्म से भी युक्त होता है परंतु समान और विशेष धर्म से युक्त जो पदार्थ है उसमें प्रधानता जो होती है विशेष की ही प्रधानता होती है प्रधानता विशेष की ही होती है तो इसलिए करें प्रधानता उसमें विशेष वाले जो आकार की ही होती है पदार्थ के विशेष धर्म का ही प्रधान रूप से निश्चय करने वाली होती है बुद्धि की वृत्ति तो प्रधान रूप से जो पदार्थ के विशेष धर्म का जो प्रधान रूप से निश्चय करने वाली जो चित्त की जो वृत्ति है बुद्धि की जो वृत्ति है यही प्रमाण है बुद्धि की जो वृत्ति है चित्त की जो वृत्ति है वह प्रमाण है और प्रमीय इस बुद्धि वृत्ति के द्वारा आत्मा उसका बोध करता है इसलिए वह हो गया प्रमाण तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है इस बात को इसमें कहा शब्दार्थ हुआ ये तो भाव हमने बताया इसका शब्दार्थ हुआ इंद्रिय प्रणालिका के द्वारा चित्त के बाह्य वस्तु के साथ उपराग होने से संबंध होने से जुड़ाव होने से उस पदार्थ विषयक सामान्य और विशेष धर्म वाले अर्थ की प्रधान रूप से विशेष धर्म का निश्चय करने वाली जो वृत्ति है वह वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण है इस पर आप विशेष और विचार कीजिएगा फिर आप हमने बताया था कि ये जो चाहे प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रमाण का फल क्या है वह जो प्रमाण है उस प्रमाण का फल क्या है प्रमाण का फल है पुरुष का बोध होना उस प्रमाण से उस पुरुष को ज्ञान होता है चित्त वृत्ति से आत्मा को ज्ञान होता है तो वह जो फल है चाहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण का फल हो चाहे वह अनुमान प्रमाण का फल हो क्योंकि अनुमान प्रमाण से भी ज्ञान होगा आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण से भी ज्ञान होगा आत्मा को और क्या बोलते हैं शब्द प्रमाण से भी आत्मा को ज्ञान होगा तो यह जो है फल जो है प्रमाण जो यहां पर प्रमा के रूप में है आत्मा को जो बोध हो रहा है उस रूप में है आत्म बोध इसके रूप में तो ये जो है अविशिष्ट समान ही है इसमें कोई विशेष अविशिष्ट का मतलब होता है पौरुषे बोध पौरुषे पुरुष में होने वाला जो चित्त की वृत्ति है वह वह अविशिष्ट है समान है मैंने इन प्रमाणों का तीनों प्रमाणों का जो फल है बुद्धि वृत्ति से बुद्धि वृत्ति के समान ही होता है समान समान ही है विशेष नहीं है ये नहीं कि चित्त के वृत्ति में जो बोध हुआ आत्मा में उससे कोई अलग बोध हो गया चाहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या शब्द प्रमाण के द्वारा या अनुमान प्रमाण के द्वारा जो चित्त के वृत्ति में बोध हुआ उससे भिन्न नहीं होगा पीछे हमने आपको बताया था एकमे वर्शनम ख्यातिर एवं दर्शनम एक ही दर्शन होता है ये नहीं कि चित्त के वृत्ति में जो ज्ञान है चित्त की जो वृत्तियां हैं उससे अलग बोध हो जाएंगे आत्मा को यदि वह हो जाएगा सो नहीं है चित्त की जैसी वृत्तियां हैं वही बोध चित्त वृत्ति का बोध आत्मा को होगा तीसरे करें अविशिष्ट फलम अविशिष्ट फल जो है प्रमाणों का जो फल है वह अविशिष्ट है अर्थात बुद्धि वृत्ति के समान ही है तो फल ही प्रमाण है इसलिए कहते हैं फलम अविशिष्टा पौषेय चित्त वृत्ति बोध फल जो है अविशिष्ट है समान है जैसे चित्त की वृत्ति है वैसा ही बोध होगा पुरुष में होने वाले चित्त वृत्ति का जो बोध है वह फल है वह अविशिष्ट है समान है कोई अलग अलग नहीं है एक वही है और फिर हमने आपको बताया था कि प्रति संवेदी पुरुष पुरुष जो है प्रति होता है चित्त तो संवेदी है चित्त जो है संवेदी है चित्त इंद्रिय प्रणालिका के द्वारा चित्त के अंदर जो वृत्तियां हुई वह तो वेदी है परंतु उस चित्त के वृत्ति का बोध उस चित्त के वृत्ति का बोध जो है आत्मा करता है इसलिए प्रतिसंवेदी हो गया उसी आकार वाला जैसा चित्त के अंदर वृत्तियां है उसी वृत्ति वह उसी तरीके का आत्मा को बोध हो रहा है इसलिए हो गया प्रति संवेदी प्रतिसंवेदी माने प्रतिकार्थ हम कह सकते हैं अनुसार अनुकूल उसी तरह हमने आपको बताया था कि जैसा चित्त में संवेद हुआ जैसा चित्त में संवेदना हुई उसी तरीके की संवेदना आत्मा में होती है उसी तरीके का संवेद उसी तरीके का ज्ञान आत्मा में होता है इसलिए पुरुष जो है प्रतिसंवेदी है इस बात को ज्यादा अच्छी तरीके से आगे व्याख्या करेंगे इसी उपरिष्टात उपाद्या ये आगे हम इसकी व्याख्या करेंगे ये भी हमने बता दिया था और साथ साथ अब अनुमान को भी हमने बताया था कि अनुमान जो होता है अनुमान किसे कहते हैं तो अनुमान जो होता है वह बोलते हैं अनुमेय से तुल्य जातीय शु अनुवृत्ता संबंध का विशेषण है सो ध्यान रखिएगा मन अनुमेय से तुल्य जातीय अनुवृत्ता अनुत संबंध अभिन्न जातीयभ्यो व्यावृत्त संबंध यह उसको बता रहा है कि अनुमेय है जिसका हम अनुमान कर रहे हैं जिसको हमें सिद्ध करना है जो साध्य है तो अनुमेय जो है जिसका हमें अनुमान करना है जो साध्य है जैसे अग्नि हमें साध्य है अग्नि को हमें सिद्ध करना है या हमें ईश्वर को हमें सिद्ध करना कोई भी पदार्थ है तो वह जो साध्य है वह अनुमेय है जो अनुमान के योग्य है जिसका हमें अनुमान किया जाता है कि धुआं को देख करके अग्नि का ज्ञान तो अनुमेय का अनुमेय के समान प्रकार वाले जो पदार्थ हैं अनुमेय के तुल्य प्रकार वाले जातीय तुल्य जातीय है ना जी तो यहां पर तुल्य शब्द से जातीयर प्रत्यय हुआ है तुल्य शब्द से जातीयर प्रत्यय हुआ है और जातीयर का अर्थ होता है प्रकार प्रकार वचने जातीयर अष्टाध्याय का सूत्र है प्रकार वच में वचन में जातीयर प्रत्यय होता है प्रकार अर्थ में जातीय प्रत्यय होता है तो तुल्य जातीय तुल्य शब्द से जातीयर प्रत्यय हुआ और जातीय प्रकार अर्थ में हुआ तो अर्थ हुआ प्रकार तुल्य प्रकार वाले पदार्थों में अनुमेय है अग्नि अनुमेय है अग्नि का अस्तित्व तो उस अनुमेय के समान प्रकार वाले पदार्थों में मैंने दूसरी अग्नि समान प्रकार वाले पदार्थ जैसे चूल्हे में अग्नि है उसी तरीके का पहाड़ में भी अग्नि यदि आपको धुआं दिख रहा है तो अनुमेय के जिसका हमें अनुमान करना है अनुमान किया जाता है उस अनुमेय पदार्थ के समान प्रकार वाले पदार्थों में अनुवृत्त अनुवृत्त संबंध जो है अनुवृत्त माने साथ साथ रहने वाला अनुमेय जो पदार्थ है उसके समान पदार्थों में साथ साथ रहने वाला जो संबंध है अनु कहते हैं पश्चात को वृत्त माने होता है रहने वाला रहता हुआ तो पश्चात पीछे पीछे रहता हुआ अच्छा साथ साथ रहता हुआ साथ साथ में रहने वाला जो संबंध है और भिन्न जातियों से पृथक व्यावृत्त एक अनवृत्त हो गया और एक व्यावृत्त माने जल इत्यादि जो उससे भिन्न जो पदार्थ हैं उनसे अलग रहने वाला जो संबंध है उस सम्बंध विषयक उस संबंध विषयक जो प्रधान रूप से सामान्य को निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उसको अनुमान कहते हैं जैसे कि देशांतर चंद्रमा और तारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें गति है कैसे जैसे चैत्र एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है हमने उसको देखा प्रत्यक्ष किया चैत्र के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने को जो प्रत्यक्ष किया उस प्रत्यक्ष से चंद्रमा एक स्थान से दूसरे स्थान प्राप्त हुआ उसके गति को हम नहीं देख पा रहे हैं पृथ्वी की गति को हम नहीं देख रहे हैं देख पा रहे हैं चंद्रमा की गति को नहीं देख पा रहे हैं सूर्य की गति को नहीं देख पा रहे हैं स्टार्स की गति को नहीं देख पा रहे हैं परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान गया इसको देख पा रहे हैं ज्योतिषी लोग इसको देखता है तो बोल रहे हैं कि देशांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में प्राप्त होने के कारण चंद्र और तारे गति वाले हैं ऐसा अनुमान प्रमाण से ज्ञान हुआ जैसे चैत्र और विंध्य प्राप्त है अगति है। और विंध्याचल जो पर्वत है पर्वत को हम जो देख रहे हैं स्टोन माउंटेन जो है यहां पर तो हम देख रहे हैं कि भाई हम वही का वही उसको देख रहे हैं अन्य पर स्टोन माउंटेन नहीं चला गया तो इसमें गति की अप्राप्त होने से माने विंध्याचल पर्वत के एक स्थान से दूसरे स्थान ना जाने के कारण देशांतर में प्राप्त न होने के कारण पर्वत गति रहित है ऐसा हमने अनुमान किया तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया था इसमें यदि आपको कोई शंका हो तो पूछिए नहीं तो आगे चलते हैं नहीं आगे चलेंगे चलिए जी तो आगे पढ़िए हमने पीछे से कर दिया किसे और आपको मजबूत हो जाएगा नहीं नहीं आपने किया आप वा अर्था परत्र बस बस यही बस यही तक बोलते आपतेन दृष्ट अनुमित पद से करेंगे आपतेन दृष्ट अन्मित वर्थ पर बोध संक्रांत शब्देन पर शब्द प्रमाण की बताए जा रहे हैं यहां पर बोलने कि आप के द्वारा दृष्ट देखा हुआ जो अर्थ है और अनुमित जो अर्थ है अनुमान के द्वारा प्राप्त किया हुआ जो अर्थ है जाना हुआ जो अर्थ है तो आपके द्वारा जाना हुआ जो अर्थ है देखा हुआ जो अर्थ है और आप द्वारा अनुमित जो अर्थ है उन अर्थों का परत्र दूसरे व्यक्ति में जो श्रोता है साम जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो आप परत्र हो गए तो दूसरे व्यक्ति में अपने बोध को पहुंचाने के लिए संक्रांत करने के लिए प्राप्त कराने के लिए संक्रांत होते संक्रांति होती है संक्रांति हाँ, पहुंचाने के लिए प्राप्त कराने के लिए जैसे ना मकर संक्रांति माने हर महीना संक्रांति होती है ना नक्षत्र की एक से दूसरे में जो प्राप्त हो गया इसको कहते हैं संक्रांति हाँ। एक हाँ जब एक बोलते है मकर राशि जब एक राशि एक स्थान से दूसरे स्थान में संक्रांत कर जाता है एक Uh, क्या कहते हैं नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जब चला जाता है उसको कहते हैं संक्रांति तो संक्रांति का मतलब हुआ पहुंचना प्राप्त होना तो यहां पर बोल रहे परत्र दूसरे में अपने बोध को संक्रांत करने के लिए आपको जो अपना बोध हुआ है उसको पहुंचाने के लिए शब्द के द्वारा उपदेश किया जाता है शब्द के द्वारा क्या किया जाता है जी उपदेश किया जाता है आप पुरुषों के द्वारा तो सबसे पहले समझना है कि भाई किसे कहते हैं आप किसका नाम है तो का मतलब होता है पहले आप का मतलब आपसे पहले आपती समझिए आपती से आप बना है आपती कहते हैं आपती कहते हैं कि किसी भी तत्व का पदार्थ का जो साक्षात करना है साक्षात जो है वह आपती है आपती का लिटरल नहीं है प्राप्ति किसी भी वस्तु के जो वस्तु जैसा है उसको उसी रूप में साक्षात्ना ये आपती है आपकी समझ में आ गया जी हाँ जी मैंने किसी भी जो वस्तु जैसा है वस्तु के यथार्थ का साक्षात यथार्थ का साक्षात करना जैसा है उसको उसी रूप में साक्षात करना प्रत्यक्ष करना आंखना कान जीवा त्वचा इत्यादि के द्वारा जो ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ये आपती है और उस आपती जो साक्षात वस्तु जैसा वस्तु है उसको उसी रूप में बोध वह जिसके द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं आप इसलिए आप पुरुष का मतलब होता है जो किसी भी पदार्थ को साक्षात करने वाला हो सही रूप में यथार्थ रूप में उसको कहते हैं आप समझे जी हाँ जी सब व्यक्ति आपने हम और आप आप्त नहीं हो सकते वह तो वह व्यक्ति आप जो कि पदार्थों को यथार्थता वह साक्षात्कार किया हो जिसमें निर्भ्रांति हो ही नहीं इसलिए महजैन जी आप का लक्षण करते हैं जो निश्चल निष्कपट छल कपट इत्यादि ईर्षा द्वेष इत्यादि से जो रहित हो और पदार्थ का यथार्थ रूप से जानने वाला हो वह आप तो होता है तो उस आप पुरुष के द्वारा दृष्ट और अनुमित जो अर्थ है वह दूसरे में अपने बोध को पहुंचाने के लिए शब्द के द्वारा उपदेश किया जाता है तो जो शब्द के द्वारा जो उपदेश किया गया अब आगे वह शब्द प्रमाण क्या है वो आगे बताएगा आगे पढ़िए अच्छा। हाँ। शब्दार्थ अच्छा। विषया विषया वृत्ति वृत्ति आगम क्या है? आगम प्रमाण क्या है आगम वृत्ति क्या है तो शब्द से वह जो शब्द मैंने शब्द शब्द के द्वारा आपने उपदेश किया आपने अनुमित अर्थ को दूसरे व्यक्ति में अपने बोध को पहुंचाने के लिए शब्द का मैं उपदेश किया तो उस शब्द से उस अर्थ जिस अर्थ का उपदेश कर रहा है दृष्ट या अनुमित अर्थ का जो उपदेश कर रहा है उस अर्थ विषयक उस अर्थ से संबंधित जो श्रोता सुनने वाला जो व्यक्ति है उस सुनने वाले व्यक्ति के जो चित्त में वृत्तियां बनी वह वृत्तियां आगम है इसलिए कह रहे हैं कि शब्द से तदर्थ विषयक स्रोतो वृत्ति सुनने वाले की जो वृत्तियां हैं चित्त की जो वृत्तियां हैं वह आगम है समझ में आया जी हाँ जी नहीं आ गया इससे क्या पता चला इससे यह पता चला इससे यह पता चला कि श्रोता मैने वक्ता जो है वक्ता जो बोल रहा है उसको यहाँ पर आगम नहीं मान रहे हैं उसको आप तो पुरुष हो गया ना जी? वो आप तो पुरुष ने तो प्रत्यक्ष किया है अब उस प्रत्यक्ष को जो है शब्द के द्वारा सामने वाले को उपदेश कर रहा है और उससे उस सामने वाले व्यक्ति के चित्र के अंदर जो वृत्तियां बनी वह आगम है उसको कहते हैं आगम प्रमाण समझे श्रोता में जो बनी है श्रोता में जो बनी है वह आगम प्रमाण है समझे समझ गए हाँ वह आगम प्रमाण है और उससे संबंधित यह है इसलिए उसको भी हम शब्द प्रमाण कहते हैं वेद इत्यादि जो है वक्ता जो है वक्ता परमात्मा हो गया वेद परमात्मा हो गया वक्ता औो परमात्मा जो है उस शब्द के द्वारा उपदेश दे रहे हैं जनता को हम सब को तो हम सब के अंदर उस वेद के द्वारा वेद को पढ़ करके जो वृत्तियां बनेगी वो वृत्तिया आगम हो गया वह रोकने योग्य है योगश्चतु उस वृत्ति को रोकना पड़ता है समाधि अवस्था में समझ गया जी तो ये करें कि करदर्थ विषयावृत्ति शब्द से तदर्थ विषयक जो वृत्ति है वह आगम है उसको कहते हैं आगम आगमे वक्ता के जो शब्द हैं वो आगम नहीं हुए किसके श्रोता के शब्द जो हुए वो आगम कहलाए हाँ। श्रोता ने जो समझा वो आगम हो गया ज्ञान ज्ञान वृत्ति वो उसकी हाँ वक्ता ने जो दृष्ट और अनुमान किया हो तो अनुमान के द्वारा बोध हुआ उसको वो अनुमान प्रमाण के द्वारा बोध किया गया वक्ता के अंदर जो बोध है वह तो या तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा है या अनुमान प्रमाण के, के, के द्वारा है और श्रोता को जो बोध है वह शब्द प्रमाण के द्वारा है समझे हाँ तो आगे पढ़िए यस्य यस्य श्रदार्थो तो ये असल में यस्य और श्रद्धा के हाँ, या याँ, याँ, हाँ। सुन ना ये हाँ जी पहले सुन लीजिए यस्य न दृष्टान स आगम प्लवते मैंने बोल रहा है कि यस्य ये अश्रद्धे वक्ता न दृष्टान स आगम स आगम प्लवते स आगमन प्लबते एक बार पढ़ आप पड़िये? मैं या हाँ जी हाँ आप पढ़िए मैं तो पढ़ लिया पढ़ू अश्रधे वक्ता न दृष्टानुमित आगम प्लवते आगम प्लवते बहुत सुंदर बोलने की देखिए यहाँ पर यह कारण की यदे अर्थ क्या कर रहे हैं ये अश्रदर्थ मैंने जिस पदार्थ को मैंने अगर मैं, जिस यहां पर ये वृत्ति हो गया ये ज्ञान हो गया यहां पर यस्य का मतलब हुआ कि पदार्थ ज्ञान या वृत्ति में हा मन ये यमस्त ऐसा हाँ जी। जिस आगम का जिस शब्द का समझे ना हाँ जिस जिस शब्द ऐसा अनुवाद करेंगे यस्य वक्ता अस्त अर्थ ऐसा अनुभव कीजिए जिस शब्द का वक्ता जिस आगम का वक्ता जिस आगम का बोलने वाला वक्ता अस्त्रे आर्थ है और श्रद्धेयात है और श्रद्धेयात का मतलब क्या हो जी इसमें कोई श्रद्धा नहीं होनी चाहिए इसमें विश्वास नहीं होना चाहिए नहीं नहीं नहीं वो नहीं अश्रद्धे श्रद्धेयात का मतलब हुआ श्रद्ध कहते हैं सत्य को हाँ जी सत्य सत्यो कहते हैं जी सत्य को और श्रद्धे का मतलब क्या हुआ स्र... जो सत्य को श्रद्धा तो एक भावना हो गई ना जी हाँ जी तो श्रत हो गया सत्य सत्य और उस सत्य को धारण करना हो गया श्रद्धा जो पदार्थ जैसा है उसको उसी रूप में धारण करना उसी रूप में जान करना उसी रूप में मानना उसी रूप में विश्वास करना ये श्रद्धा है श्रद्धा के लोग व्याख्या दिया, गलत करते हैं श्रद्धा का मतलब ये नहीं है उसको अंधश्रद्धा श्रद्धा देते हैं सत्य में सत्य को धारण करना का नाम श्रद्धा हो गया हाँ ये बात हुई श्रद्धा मतलब हुआ कि सत्य को धारण करना, करना हाँ सत्य को सत्य माने सत्य हाँ, तो सत्य कहते हैं यथार्थ ज्ञान यथार्थ बोध जो वस्तु जैसा है जो वस्तु जिस, जिस अस्तित्व में है उसको उसी रूप में धारण करना उसको उसी रूप में धारण करना उसी रूप में धारण करना श्रद्धा समझे है हाँ जी तो धारण करना विश्वास करना मानना सब वही हो जाएगा कि विश्वास को भी तो धारण ही किया जाता है ना जी विश्वास का मतलब यह नहीं है कि किसी जी पर विश्वास कर लिया जाए तो श्रद्धे हुआ जो श्रद्धा के योग्य उस श्रद्धे हो गया और श्रद्धा के योग्य जो अर्थ वो श्रद्धा तो श्रद्धा के योग्य अर्थ है जिसका वो हो गया श्रद्धे अर्थ वक्ता जिस वक्ता का अर्थ जो है श्रद्धा के योग्य है अर्थात तो उसने जिस वक्ता ने देखकर दृष्ट जिस वक्ता का अर्थ दृष्ट और अनुमित है जिस वक्ता का अर्थ दृष्ट है प्रत्यक्ष है और अनुमित है वही अर्थ श्रद्धे अर्थ होता है परंतु जिस वक्ता का अर्थ न दृष्ट दृष्ट और अनुमित नहीं है वह अर्थ श्रद्धेय अर्थ नहीं होता समझा जी जिस वक्ता का अर्थ नहीं, अनुमित नहीं वह उस वक्ता का अर्थ श्रद्धे अर्थ नहीं होगा समझे हाँ तो यहां पर बौगिक समास है बौद्धिक समासधे मैंने श्रद्धेय अर्थ यस्रद्धे अर्थ और न श्रद्धे अर्थ अश्रद्धेय मैंने नदिद्य श्रद्धेय अर्थ य से जिसका अर्थ श्रद्धेय नहीं है वह अश्रद्धेय अर्थ है और श्रद्धेय अर्थ किसका नहीं है जिसने अर्थ को देखा नहीं है प्रत्यक्ष नहीं किया है और प्रत्यक्ष के बाद अनुमान नहीं किया है अर्थात अनुमान प्रमाण से और प्रत्यक्ष प्रमाण से जिस व्यक्ति ने प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण से अर्थों को नहीं जाना है ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो शब्द है वह प्रमाण के कोटि में नहीं है ये कहना चाह रहे हैं हाँ इसलिए करके यस आगमस यस आगमस का अध्यार हो जाएगा आगम के समन्तर में जिस आगम का कि वक्ता अश्रद्धे अर्थ है न दृष्टान जो वक्ता दृष्ट और अनुमित अर्थ वाला नहीं है तो वह न दृष्टान अनुमितर्थ वह आगम प्लबते वह आगम फिसल जाता है च्युत हो जाता है माने वह आगम प्रमाण में नहीं है समझे तो ये जिस आगम शब्द जो है ये तो अश्रद्धे अश्रद्धेय अर्थ होगा ना जी हाँ जो शब्द जो शब्द शब अश्रद्धेार्थ है नहीं अश्रद्धेार्थ भी शब्द हो सकता है वक्ता भी हो सकता है ना तो यहां पर बोलतेश्रद्धेय अर्थ वक्ता मैंने जिस आगम का वक्ता अश्रद्धेय अर्थ है हाँ ठीक अश्रद्धेय अर्थ है नृष्टानुमित अर्थ जिस मने जो जिस आगम का वक्ता जो है दृष्ट अन मने दृष्ट भी नहीं है और अनुमित अर्थ वाला भी नहीं है वह वक्ता मने हाँ तो जिस आगम का वह आगम यश्य है ना जी यश्य का संबंध सौ के साथ है दृष्टानुमितार्थ के साथ नहीं है सुध्यान रखेगा स जिस शब्द का वक्ता जिस आगम का वक्ता असदार्थ है न दृष्ट है न अनुमित है मैंने दृष्टार्थ है न अनुमितार्थ है वह वक्ता हाँ जी मैंने वहां देखा भी नहीं है उस अर्थ को और अनुमान भी नहीं किया है हाँ। अनुमान प्रमाण के द्वारा भी उसको ज्ञात नहीं है और वैसे ही बोल रहा है तो उस वह शब्द जो है आगम वह जो आगम है प्लबते च्युत हो जाता है लिख से हट जाता है व्यभिचरित हो जाता है उसमें व्यभिचार हो जाता है वह प्रमाण के कोटि में नहीं है ठीक है समझ में आया हाँ जी हाँ तो इसीलिए किसी का भी हमारा शब्द आपका शब्द या किसी भी व्यक्ति का शब्द प्रमाण के कोटि में नहीं हो सकता वह हमारा शब्द प्रमाण के कोटि में नहीं है उस व्यक्ति का ही शब्द प्रमाण के कोटि में है जिसने प्रत्यक्ष किया है अब जैसे हम लोग परमात्मा के संबंध में बोलते हैं हम लोगों का शब्द परमात्मा न्यायकारी है परमात्मा दयालु है परमात्मा ये है परमात्मा ओ है हमारा शब्द प्रमाण के कोटि में नहीं है समझे समझ गया समझ गया क्योंकि हम आप पुरुष नहीं कहलाएंगे ना इस कारण से क्योंकि हमने परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं किया नहीं अनुमान भी नहीं किया अनुमान भी, नहीं अनुमान भी नहीं किया। अच्छा क्योंकि... अनुमान किसको करते है जी प्रत्यक्ष के बाद जो ज्ञान हो हमने भगवान का प्रत्यक्ष ही नहीं किया तो अनुमान कैसे करेंगे बताइए हाँ अनुमान इस रूप में हम अनुमान कर सकते हैं अनुमान करते हैं जिसका अनुमान तीन प्रकार का है ना जी जी। अनुमान तीन प्रकार का है पूर्व शेष शेषवत्त और समानित दृष्ट तो हम कार्य को देख करके कारण का ज्ञान करना ये तो शेष शेषवत हुआ कार्य को देख करके कारण का ज्ञान करना और कारण को देख करके कार्य का ज्ञान करना यह पूर्ववत हो गया नहीं एक बार दोबारा से शेषवत हुआ कारण को देख के नहीं कार्य को शेषवत माने शेष वाला शेष कहते हैं कार्य को शेष का वो वो मतलब है हाँ, कार्य को देख, देख, देख करके कारण देखना कारण को जानना ये शेषवत शेष मतलब हुआ कार्य बचा हुआ शेष का लिटरल मीनिंग है बचा हुआ शेष शेषेषा तो बचा हुआ माने ये ये जो है ना ये ये कार्य रूप में बचा हुआ है इस रूप में ऐसी संगति लगाएंगे जिस आप सृष्टि को तो, देखकर परमात्मा का ज्ञान हुआ इनडायरेक्टली तो ये ये कार्य नहीं ये एक कार्य नहीं है कार्य को देखकर कारण का ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि कार्य नहीं है जी फिर कार्य तो है कार्य तो है अब देखिए मैं उदाहरण दे रहा हूं उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा लोगों में भ्रांतियां होती हैं सत्याग्रह काश काफी पढ़ते हैं और फिर भ्रांति में पड़ जाते हैं वो जब वो तो ठीक से नहीं पढ़ते हैं किसी के से तो गुरु से गुरु मुख से जब वो नई संगति लगाते हैं यहां पर यह है देखिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जो हमने किया अग्नि का हवन में हवन हमने किया उसमें हमने प्रत्यक्ष किया अग्नि और धुआं दोनों का किया ना जी हाँ जी अब जो है हम बाहर में धुआं को देखते हैं बाहर में हम धुआं को देखते हैं तो हमने धुआं का भी साक्षात खुद हमने प्रत्यक्ष किया था क्या अच्छा, था ना जी हाँ ठीक कह है रहे हैं आप प्रत्यक्ष किया था तो अब हम जो है धुआं जो कार्य है धुआं जो कार्य क्योंकि तो कारण है धुआं का अग्नि तो धुआं जो कार्य है उस कार्य का हमने प्रत्यक्ष किया था हवन के समय या महानस चूल्हा किया था भोजन बनाते समय तो हमने कार्य धुआं को देख करके कारण अग्नि का ज्ञान कर लिया तो ये है ये क्या, क्या? ये बत उदाहरण जी इसका क्योंकि तो आप ये इसका ये उस उदाहरण को देखकर के देखिए तो शेषभत वास्तव में वह है जिसका हमने दोनों का प्रत्यक्ष किया हुआ दोनों का प्रत्यक्ष किया हाँ, दोनों का। बताइए तो हम यहाँ पर सृष्टि कार्य को देख करके कारण परमात्मा का जो अनुमान करते हैं निमित्त कारण परमात्मा का क्या हमने परमात्मा को सृष्टि बनाते हुए देखा है क्या ना, नहीं नहीं तो वो तो हाथ नहीं बना साहब। तो फिर शेष मत कैसे हो जाएगा अब समझ आ गया आर्य समाजी जो है उदाहरण जो देता है वह उदाहरण देता है ये शेष भक्त में इसका उदाहरण देता है परंतु वास्तव में शेष भक्त नहीं है मेरे दृष्टि में नहीं है जी आपको जो क्योंकि मेरे दृष्टि में नहीं है भले दूसरे के दृष्टि में हो परंतु मेरे दृष्टि में नहीं है क्योंकि जब आप देखते हैं आप देखिए ना कोई भी संसार का उदाहरण लीजिए शेष व का आप उदाहरण लेंगे कि कारण कार्य को देकर के कारण का ज्ञान करना तो उससे पहले आपको कारण और कार्य दोनों का प्रत्यक्ष दोनों होता दोनों है तभी आप कार्य को देखकर के कारण का ज्ञान करते हैं नहीं जी नहीं ठीक है नहीं तो, तो ये तो फिर शब्द प्रमाण हो गया अगर आपने नहीं देखा तो, तो इसीलिए इस कार्य को देख करके कारण का ज्ञान करना ये शेषवत नहीं है तीन प्रकार के अनुमान है ना जी एक जो है शेष और दूसरा है पूर्व पूर्वत में है कि कारण को देख करके कार्य कार्य को जानना कारण को देख करके कार्य को जानना तो कारण को देख करके कार्य को, तो को, को जानना तो आपने क्या देखा कि माता पिता को देख करके उसके संतान का ज्ञान किया माता पिता को देख करके कि कारण है उसका संतान का ज्ञान किया क्यों तो ज्ञान किया जी ऐसे क्योंकि तो हमने अलग से देखा है कि जिसने विवाह किया है विवाह किया है तो विवाह को देख करके हमने आगे दान कर लिया कि आगे इसकी संतान की उत्पत्ति होगी क्यों हमने देखा है प्रत्यक्ष देखा है कि भाई विवाह जो करता है संतान होता है तो हमने दूसरे विवाह को देखा कि इस पति पत्नी का विवाह हो रहा तो इसका संतान होगा तो कारण को देखकर कार्य को जान लिया तो जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं किए रहेंगे तब तक उसके हम को नहीं जान सकते कारण को कारण से भी कार्य को नहीं जान सकते जैसे हमने देखा कि बादल हुआ बरस बारिश भर हो गई ऐसा बादल की वो ही जो बादल है अब वो बारिश करा दी तो अब दूसरे दिन हमने देखा कि भी बारिश नहीं हुई है परंतु बादल है तो बादल को देख करके हम अनुमान करेंगे कि ये बारिश होगी इसी पति तो टीका तो हुआ पूरा संसार कि भाई कल बारिश है परसों बारिश है परसो चौथे रोज जो है सूर्य है मैं सन है सनलाइट है तो ये सब पूर्ववत है पूर्ववत्त अनुमान है कौन अनुमान है जी पूर्व शेषवत पूर्ववत्त हो गया और तीसरा है सामान तो दृष्ट सामान्यतो दृष्ट सामान्य तो दृष्ट में क्या देखा था सामान्य तो दृष्ट में हमने देखा कि आज हमने देखा विस्कन में आनंद जी को और कल देखा कि लॉस एंजलिस में आनंद जी को या जहां पर भी ये हो रहा है उनको देखा हम वहां पर देखे परंतु तो उनके गति को हमने देखा तो हमने देखा कि मैं सामान्य से ज्ञान कर लिया कि बिना चले तो आ नहीं सके बिना फ्लाइट के तो आ नहीं सकते तो वो वहां से वहां आ गए तो ये सामान्य तो दृष्ट है तो ऐसे ही अब सामान्य तो दृष्ट किसी के बीच चाह तो ऐसे ईश्वर का हमने देखा संसार में क्या देखते हैं संसार में देखते हैं कि भाई बिना कार्य में देखते हैं कि कार्य है तो कार्य से कारण का हम ज्ञान कर रहे हैं कि भाई इसने मोबाइल बनाया है तो मोबाइल बनाने वाला कोई है हमने प्रत्यक्ष किया है बनाने वाले को देखा है फैक्ट्री में बनाते हुए यदि आपने फैक्ट्री में बनाते हुए मोबाइल को बनाते हुए कंप्यूटर को बनाते हुए किसी भी चीज को आप देखते हैं कि आप रोटी बनाए चावल अच्छा बन बनाते हैं तो आप क्या देखते हैं आपने देखा है कि भाई ये इस तरीके से ऐसा होता है जो भी कार्य रूप में है बिना कारण का हो नहीं सकता जब तक कोई बनाएगा तब तक, तक नहीं बनेगा ये हमने उधर प्रत्यक्ष कर लिया हुआ है तो वह अब सामान्य रूप से हमें ज्ञान हो रहा है कि भाई ये सृष्टि भी कार्य रूप में है सृष्टि भी कार्य रूप में है तो ये कार्य को करने वाला कोई कोई होगा अपने आप होगा इसलिए सामान्य तो दृष्टि का है ये उदाहरण मेरे दृष्टि में समझ में आया जी आ गया हाँ तो कार्य को देख करके कारण का ज्ञान तो ये जो कार्य जो है संसार जो कार्य है इसमें कोई समझे नहीं पर तो इसका कारण जो निमित्त तो कारण परमात्मा है इसका जो अनुमान करते हैं तो अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध अनुमित अर्थ है पर यह सामान्य दृष्ट अनुमित अर्थ है सामान्य तो दृष्ट के द्वारा यह अनुमित अर्थ है समझे हाँ जी हाँ तो ये मेरी दृष्टि में, में आप इसे और विचार कीजिएगा और पढ़िए ऋषि गविंद जी का आपका ईश्वर पढ़िए और का पढ़िए और फिर देखिए तो ये कार्य को देकर के कारण का ज्ञान ये शेष वक्त नहीं है ये यहां पर ये नहीं है ये ईश्वर संबंधी उदाहरण ये तो सामान्य सामान्यतः दृष्टि समझे तो स आगमन प्लबते वह आगम प्लवित हो जाता है जिस आगम के वक्ता बोलने वाला अश्रद्धेयार्थ हो जिसने दृष्ट और दृष्टार्थ अन्य नहीं हो उसने अर्थ का दर्शन नहीं किया है अर्थ का अनुमान नहीं किया है प्रत्यक्ष के बाद ऐसे व्यक्ति का शब्द प्रमाण के कोटि में नहीं समझ गए? अब आगे चलिए अब एक और लाइन है मूल दृष्टानुमितार्थे वक्तानुमित बोलते मूल वक्ता ऋतु मूल वक्ता ऋतु दृष्टान्वितार्थे निर्विप्लव सोलते मूल जो वक्ता है जिसने अर्थ को मतलब मूल जो वक्ता है उस मूल वक्ता में दृष्टान्वितार्थे मने मूल जो वक्ता है उस मूल वक्ता में जब अर्थ दृष्ट और अनमित हो गया हो तो दृष्ट और अर्थ होने पर निर्वप्ल निर्विप्लव तब वह जो आगम है निर्विप्लव होता है भ्रांति रहित होता है हाँ जी समझेगी समझ गया अर्थ का मतलब पे ज्ञान है हो गया ना जी जी अर्थ का शब्द का अर्थ यहाँ पर ज्ञान हो गया अर्थ का मीनिंग आ, अर्थ, यहाँ पर हो गया ना? नहीं, नहीं, अर्थ का मतलब वस्तु अच्छा वस्तु भी अच्छा, अच्छा। आ, जिसने अर्थ को देखा है और जिसने अर्थ का अनुमान किया है प्रत्यक्ष के बाद जो जाना है अनुमान प्रमाण के द्वार, द्वारा जाना है तो मूल वक्ता परंतु तू माने परंतु परंतु मूल वक्ता में दृष्ट और मूल माने मूल वक्ता को हिंदी में ऐसे व्याख्या करेंगे मतलब हिंदी के जो संगति लगाएंगे तो मूल वक्ता को दृष्ट और अनुमित होने पर माने दृष्टार्थ और अनुमितार्थ होने पर सती सतमी कि जब अर्थात तो मूल वक्ता जब अर्थ का दर्शन कर लिया होता है और अनुमान प्रमाण के द्वारा उस अर्थ को जान लिया होता है तब उसके जो शब्द हैं, है, वह निर्वक् मान निर्विप्लब हैं, वह चूत होने वाले नहीं हैं, भ्रांति से रहित है तो इसमें से दृष्ट का अर्थ तो ये हो जाएगा जैसे परमात्मा है ईश्वर ईश्वर वेद के मूल वक्ता हैं, उसके द्वारा दृष्ट जो अर्थ है वेद वह मेरे विप्लव है समझे हाँ जी, ये तो दृष्टि अनुमित उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है अनुमित वो तो सदा परमात्मा के लिए प्रत्यक्ष होता है हर चीज इसलिए परमात्मा के लिए वो प्रत्यक्ष होता है इसलिए वो अनुमित उसके लिए तो घटेगा ही नहीं परंतु ये सामान्य उसे सबके लिए बताया है जो भी साइंटिस्ट है जो भी वैज्ञानिक है जो भी ऋषि हैं, महर्षि हैं, साइंटिस्ट भी जब आप वास्तव में तभी कहलाएगा जब वो निष्कपट हो छल कपट से रहित हो जो सबका उपकार कल्याण करना चाहता हो परंतु तो कोई केवल एक देश विशेष के कल्याण करना चाहता हो प्राणी मात्र का कल्याण नहीं चाहता हो पूरी दुनिया का कल्याण करता हो फिर वो वक्ता के अंतर्गत नहीं आ जाएगा मतलब वो आप अंतर्गत तो नहीं आएगा तो ये जब मूल वक्ता के दृष्टार्थ होने पर और अनुमितार्थ होने पर अर्थात उसने जब दर्शन कर लिया हो प्रत्यक्ष कर लिया हुआ हो और अनुमान प्रमान के द्वारा जान लिया हुआ हो वह व्यक्ता अब वैसे व्यक्ति होने पर आगम जो होता है आगम अध्यार कर लेंगे आगमन निर्विप्लव निर्विप्लब आत्म निर्विप्लब हो जोड़ दे रहा तो वही निर्विप्लभ होगा वही भ्रांत लेते होगा वही प्रमाण के कोटि में है परंतु जिस व्यक्ति ने न, न, न देखा है न जाना है अनुमान प्रमाण के द्वारा जब देखा गया नहीं तो अनुमान प्रमाण के द्वारा जान भी नहीं सकता तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति का शब्द प्रमाण के कोटि में नहीं है और ऐसे सब उपदेश देगा उससे जो उस अश्रोता के अंदर जो वृत्ति बनी वो प्रमाण के कोटि में नहीं है आप हाँ जो, जो मूल वक्ता जिसने प्रत्यक्ष अनुमान किया उसका तो होगा मगर जो उससे पहला था उसके नहीं होगा उससे जो हाँ उससे जो भिन्न है होगा कोई प्रश्न अब समय हो गया कोई प्रश्न हाँ, कोई प्रश्न तो मूल नहीं मूल वक्ता उसका उपदेश तो उसने अपने विषय को अनुमान या प्रत्यक्ष देखा है वो प्रमाण कोटि से हाँ। ठीक है प्रमाण कोटि से नहीं गिरेगा यही हुआ ना इसका का तो, जी प्रमाण कोटि से नहीं गिरेगा मैंने वो वो आप निर्विप्लव मने में प्रमाण कोटि में चलिए और कोई शंका नहीं और पूछना था तो इसलिए कितने देर आप लगाते हैं आप मुझे पूछने कुछ जी जी आप जो को जो मैं पढ़ाता हूँ तो जैसे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो पीछे पीछे छुटता जाएगा ना जी नहीं मैं पीछे भी दोबारा पढ़ता हूँ मैं आ, कम से कम तीन या चार बार अब तक पढ़ चुका हूँ सारी बात बार दो मैंने कहने का अभिपाय है की रोज का कम ऐसी कम दो घंटे तो जरूर लगाता हूँ जी घंटा डेढ़ दो बीच में जरूर रोज का कम ऐसी कम बहुत सुंदर बहुत अच्छी बात है वही जितना पीछे आपका ये होगा उतने ही आगे जो है मजबूती होती जाएगी जैसा सक्रांत वर्ड आया इसमें आज आया वो पहले दूसरे दूसरे यू नो वही वर्ड आज भी आ गया जी अप्री अप्रतिसंक्रमा दर्शित विषया शुद्धा वही संक्रांत उसी रूप में आज आ गया थोड़ा भेद भी है मगर उसी शब्द वैसे मिल, मिला जुलता भी है साथ में आप जिस तरह गहराई में पढ़ा रहे हैं तो मैं भी साथ में गहराई में ही पढ़ रहा हूँ ठीक क्योंकि बहुं। वैसे तो मेरे पर दो तीन पुस्तकें हैं मगर उससे समझ में नहीं आता गहराई में समझ नहीं आती उससे मुश्किल रही है हमेशा इसीलिए आपसे पढ़ना है पुस्तक से पढ़ के कभी गहराई में नहीं समझ में आएगा समझ में नहीं आएगा क्या रहे हैं आप बिल्कुल, पुस्तक से गहराई नहीं आती ये तो मैंने अपना मेडिसिन में भी देखा हुआ है नहीं तो सारे लोग डॉक्टर बन जाते हैं अगर पुस्तक ही खाली पढ़ लेते हैं, पुस्तकें तो बहुत पढ़िया डॉक्टरों की मगर समझ नहीं आएगी किसी लोग की कि क्या चुनाई है ये सही बात तो बस यही है और जब अच्छी तरीके से पढ़िए जब पढ़ लेंगे तो फिर मैं आपको यहाँ पे बुलाऊंगा मैंने जब कम से कम चार दर्शन पढ़ लेंगे तो फिर दृष्टाचार्य की डिग्री दूंगा चलिए मंत्र पाठ फिर मंदिर में बुलाएंगे ना मंदिर में यहाँ पर आप हमारे विद्यार्थी पहले विद्यार्थी होंगे दृष्टाचार्य के चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंत्र पाठ पूर्णमदा पूर्णमुद्य पूर्ण पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओम शाति शांति नमस्ते नमस्ते